ओम सहना वहनौन तो सह वीर गवावै तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की द्वितीय कक्षा द्वितीय अभ्यास में इसमें जो अन्य 25 शब्द आ रहे हैं उसमें युष्मद शब्द का लिया इन्होंने और उसमें भी प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन तुम, युवां, यूयम इनका प्रयोग करेंगे और अन्य जो शब्द हैं उनमें आकारांत शब्द लिए हैं नपुंसक लिंग के उसमें जैसे फल शब्द है पुस्तक है पुष्प पत्र भोजन जल राज्य सत्य गृह और वन तो सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे इसमें किसी एक शब्द का याद कर लेना है जैसे फल शब्द को ले लिया तो फलम फले फलानी और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया के एक जैसे ही रूप होते हैं द्वितीया में भी बनेगा फलम फले गए, फलानी और तृतीय से लेकर के सप्तमी तक और संबोधन ये सब कुंग के समान ही चलेंगे तो फलेन फल फल आगे फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात फलाभ्याम फल से फलो फलाना फले फलो तो सभी कैसे ही होंगे जिनमें रेफ और शकार आता है वहां नकार को अंतर आएगा जैसे इसमें शब्द है पुष्प तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी यहां नकुणा हो जाएगा ऐसे ही द्वितीय के बहुवचन में और तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में चार जगह पर नकार को नकार ऐसे ही पत्र में रेफ आ रहा है पुष्प में मूर्धन्य शकार था पत्र में रेफ है तो यहां भी पत्राणी और रेफ और शकार आने पर भी आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र हो जाए क्योंकि रेफ और शकार से उत्तर जब नकार तक पहुंचेंगे तो मध्य में व्यवधान भी आते हैं उन विविधानों में अट प्रत्याहार के वर्ण कोई हैं उनको स्वीकार कर लेंगे कवर्ग या पवर्ग उसको भी स्वीकार कर लेंगे जैसे पुष्प में पुष्पाणी जब बोलेंगे तो शकार से उत्तर पहले पकार आ रहा है वो पवर्ग में आ गया पकार में आकार भी है आकार पुष्पाणी आकार है वो अट प्रत्याहार में आ गया इसलिए नकार को धातुओं में रक्ष रक्षा करने अर्थ में आती है ये और वद बोलना, पच पकाना डुपच का और पत ये गिरने अर्थ में आती है पतली धातु है ये मूल स्वरूप में और नम धातु ये नमस्कार करने अर्थ में इन सब के रूप भू धातु के समान चलेंगे भवती भगवत भवंती ऐसे ही रक्षति रक्षत रक्षी वदती वदतः वदंती पचती पचत पचंती ऐसे ही पतती पततः पतंती नमति नमत नमंती अव्य इसमें और आ रहे हैं हाँ तो पद, पद के अंत में जब नकार आता है जैसे रामान आपका प्रश्न है कि द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में रामान में नकारकुण आकार क्यों नहीं हुआ तो नकारकुण आकार का जहाँ प्रकरण आया हुआ है सूत्र निकालो रेफ को रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार करने का प्रसंग कहां से प्रारंभ होता है रसाभ्याम तो प्रारंभ करके और ये काफी दूर तक जाता है तो उसी में अंतिम पृष्ठ खोलो अष्टाध्यायी का उसमें सूत्र है पदान्तस्य पद के अंत में यदि नकार आ गया है तो नहीं होगा ये न की मृति से आ रही है न हाँ तो इसलिए निषेध हो गया अभ्यास में दिए है आज, अस्मिन दिवसे। वो सूत्र है ना सद्य परोत परारी इत्यादि उसी में अद्य शब्द निपातन से बनाया गया है संप्रति ये आएगा काल अर्थ में इसी समय अद्यत हो गया आज के दिन और संप्रति अब और इदानीम भी अब है अधना भी अब है तीनों का ये ही अर्थ है यदा ये जब यस्मिन काले यदा ऐसी तस्मिन काले तदा ये दा प्रत्यय होता है काल अर्थ में और किम शब्द से बनेगा कदा कसमिन काले कदा तो ये हो गए शब्द और इसमें कोई नियम अगर विशेष है तो देखेंगे इसमें रूप दे दिया है संक्षेप में फलम फले फलानी इत्यादि इसके अनुसार ही अन्य सब शब्दों के चलेंगे और भू धातु के समान अन्य धातुओं के चलेंगे ये बता दिया और तीसरे नियम में संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन संक्षेप में एक वचन के लिए एक द्विवचन के लिए द्वि और बहुवचन के लिए बहु ऐसा बोलेंगे और तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो प्रथम पुरुष के लिए संक्षेप में प्र और पु ऐसे मध्यम पुरुष के लिए म और पु ऐसे करके संक्षेप में उत्तम पुरुष के लिए उ और पु और विभ्यक्तियों में वैसे तो सात व्यक्तियां होती हैं लेकिन प्रथमा व्यक्ति दोबारा फिर आ जाती है अंत में जा करके संबोधन के रूप में तो कुल मिलाकर के आठ व्यक्तियां बन जाती हैं और कारकों में केवल छह कारक होते हैं षठी व्यक्ति जो संबंध अर्थ में लेते हैं वो कारक नहीं होता और संबोधन भी कारक नहीं होता तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये छह कारक होते हैं सातवां नियम ये जो लिख रहे हैं कि अच हीनम परिण संयोज्यम ये स्वैच्छिक है यानी किसी वर्ण में यदि अच नहीं है किसी व्यंजन में यदि अच नहीं है मिला हुआ तो और आगे उसके अच आ रहा है स्वर आ रहा है तो उसमें उसको जोड़ देते हैं जैसे त्वम अद्य इदानीम इदानीम अब देखते हैं अनुवाद आगे तो क्योंकि इन्होंने शब्द दिए हैं प्रारंभ में का रूप दिया है तो उसी के पहले बोलेंगे तो तू पढ़ता है ये एक वचन का हो गया अब क्योंकि पढ़ती पठध धातु जब लाएंगे यहां पर तो उसमें कौन सा पुरुष होगा तो इसका निर्णय करने के लिए हम जो कर्ता साथ में बोलेंगे वो युष्मद या अस्मद इनमें से कोई है तो युष्मद के साथ में मध्यम पुरुष आएगा अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष आता है अन्यों के साथ में प्रथम पुरुष आता है तो यहां युष्मद का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए मध्यम पुरुष आएगा और युष्मद का भी एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्रिया भी एक वचन में आएगी मध्यम पुरुष का एक वचन त्व त्वम में मकार नहीं लिखेंगे अनुस्वार लिखेंगे क्योंकि मकार के आगे जब भी हल आता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है हल नहीं आएगा अर्थात अच आ जाए अथवा कुछ भी न आए कुछ भी न आए ये भी तो स्थिति हो सकती है तो मकार ही रहेगा यानी कि हल परे होने पर ही अनुस्वार होता है तो त्व पठसी तू पत्र लिखता है इसमें कर्म और जुड़ गया साथ में करता भी है कर्म भी है लेकिन क्रिया क्योंकि कर्ता को कह रही है कर्तृवाच्य के हम वाक्य बना रहे हैं तो पत्र शब्द से उसका कोई संबंध नहीं है क्रिया का कर्ता से संबंध है और कर्ता है युष्म तो मध्यम पुरुष यहां भी आएगा ऐसा नहीं कहेंगे हम कि पत्र ना तो युष्म का रूप है ना अस्मद का रूप है तो शेष है तो क्रिया प्रथम पुरुष में आए ऐसा नहीं कह सकते क्यों क्रिया यहाँ पर कर्म को नहीं कह रही है हाँ कर्मवाच्य यदि आएगा तो वहां पर कर्म देखेंगे कि युष्म का रूप है कि अस्मद का रूप है या अन्य किसी शब्द का रूप है तो उसके अनुसार होगी क्रिया तो तव पत्र लिखसी तू भोजन पकाता है बहुत सरल है त्व भोजनम पचसी यहाँ पचधातु का रूप आ गया तू राज्य की रक्षा करता है त्व राज्यम रक्षसी अब हिंदी में हमने भले ही यहां की बोल दिया है राज्य की जब क्रिया को हम हिंदी में दो भागों में बांट देते हैं तो दो भागों में बांट दिया हमने तो एक शब्द साथ में बढ़ा दिया उसमें जैसे यहां पर रक्षा करना और जब भी दो भागों में बांटते हैं तो प्राय करके हम आगे करना और जोड़ देते हैं मूल तो है रक्षा धा तु यहाँ पर रक्षा अब यदि इसको एक वाक्य में बोले दो वाक्यों में न, दो शब्द न बोले इसमें दो न बढ़ाए तो कैसे बोलेंगे तू रक्षा करना को एक एक शब्द में बोलो कैसे बोलेंगे रक्षता है तू राज्य को रक्षता है अब वहां को ही बोला जाएगा लेकिन रक्षता है व्यवहार हिंदी में नहीं आ रहा है वहां रक्षा को अलग कर देते हैं करता है को अलग कर देते हैं जब भी क्रिया दो भागों में बांटेंगे तो करता है जोड़ देंगे आगे भोजन करता है बात करता है हंसी करता है शयन करता है कहीं भी जोड़ दो करता को तो जैसे आलू की सब्जी किसी में ला दो <laughs> करता को कहीं भी जोड़ दो <laughs> यहां तो भिंडी मिला देते हैं देखा है नहीं तो उस अवस्था में हम जो एक शब्द बढ़ाते हैं निकटता के अतिरिक्त जो और बोलते हैं उसके साथ में फिर हम हिंदी में वहां की जोड़ेंगे क्यों ऐसा होता है इसमें भी रहस्य है कि वहां हमने क्री धातु के कर्म को बनाया है क्री धातु का जैसे रक्षा करता है कार्य क्या है रक्षा को करता है अगर इसका यूं ही अनुवाद करें तो क्या बनेगा रक्षाम करोती यही तो बनेगा तो रक्षाम करोती हमने जब बोला तो रक्षा क्या है यहां पर कर्म ठीक है ना रक्षा क्या है कर्म और इधर राज्य शब्द और आ रहा है अब राज्य कर्म नहीं रहेगा तो राज्य कर्म नहीं रहेगा रक्षा कर्म हो चुका है तो फिर राज्य में अब शेषे षी शेष सूत्र से शेष अर्थ में षी आएगी तो राज्यस्य रक्षां इस तरह से बनेगा अब हमें क्योंकि करोति को नहीं बोलना है हमें एक ही धातु को बोलना है रक्षा धातु को बोलना है तो उस अवस्था में अब रक्ष शब्द क्ष धातु जो है इसका कर्म बनेगा राज्य तो हिंदी में भले ही की लिखा हुआ है फिर भी राज्य कर्म है तो त्व राज्यम रक्षसी और जैसा लिखा है वैसा ही बोले संस्कृत बनाए तो कैसे बनेगी त्वं? राज्यस्य त्व करोति अशुद्ध वो भी नहीं है वो भी शुद्ध है लेकिन लंबा वाक्य क्यों बोला छोटे में काम चल रहा है तो आगे तू फल की रक्षा करता है यहाँ भी ऐसे ही है तो फलम रक्षसी तू सत्य बोलता है तू घर जाता है तू असत्य बोलता है तव असत्यम बदसी त्व असत्यम इनको जोड़ देंगे दोनों को त्व असत्यम बदसी तू राजा को प्रणाम करता है तव नृपम अब प्रणाम करता है यहाँ प्रणामम करोती भी कह सकते हैं और सीधे नम धातु प्रयोग करेंगे तो प्रणाम या नमति बिना के भी अर्थ वही निकलता है तू यहाँ आता है तमत्र हाँ नमसी, नमसी, हा, नमसी। तव राज्यम तम रा, निरपम नमसी या प्रणमसी तू यहाँ आता है त्व अत्र, अत्र और आगछसी है यहाँ तो दीर्व संधि भी कर लेंगे साथ में आगे द्विवचन के आ रहे हैं, तुम दोनों यहाँ आते हो तो तुम दोनों यहाँ त्व नहीं बोलेंगे अब द्विवचन में बोलेंगे युवाम युवाम अत्र युवाम्रब आएगा क्रिया मध्यम पुरुष का द्विवचन क्रिया में तो आग छसी नहीं कहेंगे अब कहेंगे आगछ तो युवाम अत्र अच्छा तुम दोनों कब भोजन बनाते हो युवाम कदा भोजन बनाना का अर्थ है भोजन पकाना यहाँ भोजन रचयथ ये नहीं अच्छा लगेगा कोई वैसी रचना नहीं हो रही जैसे कोई मकान की रचना होती है या कोई वो बनाते हैं वो जमीन पे क्या बनाते हैं रंगोली रंगोली तो ऐसी रचना नहीं है ये कोई भोजन की उसको पकाना है अग्नि में तो युवाम कदा भोजनम पचथ तुम दोनों अब गांव जाते हो युवाम, अब अब की यहाँ पर हम संप्रति भी कह सकते हैं इदानी भी कह सकते हैं अधुना भी कह सकते हैं ग्रामम गुवाम अधुना ग्रामम ग आप दोनों अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं या जाते हैं वर्तमान काल ही है उसमें वैसे आगे चल करके ऐसे अभ्यास आएंगे जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय सिखाया जाएगा कंटिन्यूस टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में उस प्रकार के वाक्यों में क्षत्रि प्रत्यय लगा देते हैं और बिना क्षत्रि के भी बोल सकते हैं अगर क्रिया जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर केवल इतना मात्र बताना है कि हाँ वर्तमान काल है तो आप दोनों आप दोनों का क्या बनेगा यवाम क्यों बनेगा भवंत अधुना अध कर देंगे तो भवंता वधुना या सम्प्रति या इधानीम कहेंगे तो भवंता विदानीम। गच्छता। अब यहां पर प्रथम पुरुष बोलेंगे प्रथम पुरुष का दिवचन आएगा गच्छत क्योंकि युष्मत शब्द होगा तभी मध्यम पुरुष होगा नहीं तो नहीं होगा दो पत्ते गिर रहे हैं तो पत्र नपुंसक लिंग का है पत्रम पत्रे पत्राणि तो दो पत्ते हैं तो पत्रे अब ना तो यहां पर मध्यम पुरुष आना है ना उत्तम पुरुष आना है क्योंकि शेष शब्द आ गया ये पत्र तो इसके साथ में प्रथम पुरुष आएगा द्विवचन पततः पत्रे पततः आगे बहुवचन के वाक्य हैं तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो तो यूयम राज्यम रक्षथ अविसर्ग नहीं बोलेंगे रक्षत ऐसे नहीं बोलेंगे बहुवचन में विसर्ग नहीं आते तिप्त थ है उसमें सकार नहीं है जिसको कि करके विसर्ग कर पाए तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो यूयम ईश्वरम प्रणमथ या नमथ तो यूयम ईश्वरम था। अब यहां पर यूएम और ईश्वर इनको मिला सकते हैं आपस में आगे तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो आप भले ही पुस्तक यहां पर एक वचन दिख रहा है लेकिन बहुत पुस्तकों को भी हम पुस्तक कह सकते हैं और पढ़ने वाले एक से अधिक हैं, तो पुस्तकें भी एक से अधिक होनी चाहिए तो पुस्तकम न कह करके पुस्तकानी बोलेंगे तो क्या बनेगा यूएम पुस्तकानी पठथ तुम लोग हंसते अब तुम लोग हंसते हो तो संप्रति यूयम हंसथ या अधुना या इधानी तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो यूएम पाठम पठत तुम लोग पत्र लिखते हो यूएम आप एक पत्र तो सारे लिख नहीं पाएंगे तो पत्र भी अधिक होने चाहिए पत्राणी यूएम पत्राणी लिखत तुम सब आते हो तो यूएम आग छ एक अभ्यास और ले लेते हैं सरल है आज का ये अगले अभ्यास में अस्मद शब्द को ले लिया है इन्होंने और अस्मद शब्द में भी प्रथमा व्यक्ति के एक वचन प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन बनता है उसका अहम द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम आगे जो शब्द है ये स्त्रीलिंग के आ रहे हैं आकारांत शब्द और उसमें एक शब्द के रूप याद करने पर उसी के समान अन्यों के भी चलेंगे इन्होंने रमा शब्द के रूप दिए होंगे रमा या लता किसी का भी याद कर लेना तो रमा बाला बाला लड़की के लिए या बालिका भी कह देते हैं वो भी आकारांत बनेगा कन्या और लता, लता कथा क्रीडा ये खेल के लिए आएगा क्रीड धातु से बनता है ये अप्रत्यय करके गुरोश्य हलह सूत्र है ना स्त्री स्त्रिया के अधिकार में गुरोशहलह उससे अप्रत्यय करके अजाद्य तस्टाप से टाप करके क्रीडा ऐसे ही पाठशाला और विद्या तो सभी के रूप एक जैसे चलेंगे क्रीडा क्रीडे क्रीडा क्रीडा क्रीडे क्रीडा क्रीडया क्रीडाभ्याम क्रीडाभि क्रीडा ये क्रीडाभ्या क्रीडाभ्य क्रीड़ाया क्रीडाभ्याम क्रीडाभ्य क्रीड़ाया क्रीडियो क्रीडा क्रीड़ाया क्रीडासु हे क्रीडे हे क्रीडे हे क्रीडा ऐसे करके ऐसे ही लता ऐसे ही बालिका ऐसे ही कन्या सबके इसी प्रकार से चलेंगे धातु जिसमें आ रही है ये धातुए ऐसी हैं जिनके स्थान में में कोई कोई न कोई दूसरा आदेश हो जाता है। चार लकारों में। लट, लोट, लंग और तो इनका एक ही सूत्र है जो सातवी अध्याय में आता है पाघ्राधमा स्थाना दान दृश्य सरती शाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यक्ष पश्य अर्थ तो सी ग्यारह धातु है ग्यारह उनके आदेश है तो दृष्ट धातु दी है पहले दृश्य प्रेक्षण देखना तो दृश्य स्थान में हो जाएगा पश्य आदेश ऐसी ही स्था, स्थाठा गति निवृत्त तो स्था के स्थान में हो जाएगा तिष्ठ आदेश गति की निवृत्ति यानी रुक जाना बैठ जाना और सद धातु है इसके स्थान में हो जाता है सीध आदेश इसका भी अर्थ वही है बैठना और पा, पा पाने है और एक पारक्षणे भी है लेकिन पारक्षणे धातु जो आदादी गण की है उसको पिप आदेश नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता पा, पा पाने का ही क्यों होता है क्योंकि जो आदेश करने वाला सूत्र है ग्यारह धातुओं को ग्यारह आदेश वो आगे शीत प्रत्यय मांगता है और पारक्षणे ये अदादिगण की है अदादिगण में जो शप आएगा शीत है वो यदि लेकिन उसका लुक हो जाता है आदि प्रभृति शप तो लुक हो जाता है तो प्रत्यलक्षण से करना चाहिए फिर लेकिन प्रत्यय लक्षण भी नहीं होता न लुमता अंगस्य अंगस् के अधिकार में यदि कोई हम सूत्र ला रहे हैं अंग को यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां लुप शु लुप ये कहकर के कि यदि किसी को हटाया गया है तो उसको मान करके कोई कार्य यानी कि प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा अब क्योंकि पाघ्रातना सूत्र अंगस् के अधिकार में है तो जब वो पाको पे बादेश करने चला तो आगे शीत प्रत्यय जो शप हट गया था उसको प्रत्यलक्षण मान करके कार्य नहीं कर सकते तो भुआ दिगण की जो पा, पाने है उसके आगे तो रहेगा ही वहां पे भी हो जाएगा घरा घरा को जिघ्रादेश और स्मरण करना इसमें कोई आदेश नहीं होना है इसमें गुण होकर के रूप चलेंगे स्मरति स्मरत स्मरति और जी धातु जीतना जी जय जी तो जयती जयत जयंती इस तरह से अव्ययों में इसमें दिए हैं इत अब यहां जो आ रहे हैं ये अव्यय है। ये पंचमी के अर्थ में है सब पंचम्यास तसिल तसिल प्रत्यय है सबके आगे तो इदम शब्द से इत अर्थात स्थानात् यहां से ऐसे ही ततः वहां से ये तद शब्द से बनेगा आगे यत जहां से ये यद शब्द से बनेगा और किम शब्द से कुतः किम को कु हो जाता है कुतिहो हो, हो। तस्ल प्रत्यय करने के बाद किम को कु हो जाएगा तो कुत कहां से तो ये कितने हो गए इत ततः यत कुत चार शब्द आगे अकेला जो किम शब्द है ये ये सर्वनाम भी है जिसके रूप चलते हैं काक के काह किम के कानी और ये अव्यय भी है अव्यय में इसका अर्थ क्या होगा केवल क्या और इसके रूप में चलेंगे किम के अव्य हो गया नहीं और ऐसे अव्यों को बोलते हैं विभक्ति प्रतिरूपक निपात की ऐसा लगता है जैसे कि नपुसगलिंग का रूप चला रहे हो प्रथमा या द्वितिया का एक वचन हो वह तो किम बनता है अर्थात जो विभक्ति जैसा लगे ऐसा निपात ऐसा अव्य तो विभक्ति प्रतिरूपक निपात किम शब्द से ही कथम शब्द भी बनता है ये भी अव्यय कहलाता है हैं? सूत्र इसका है थमु प्रत्यय होता है थमु तो इदम इदमस्थम तो तो इदम शब्द से किया गया तो उसी के आगे है किमश्च इदम इदमस्थम किमश्च यानी किम शब्द से भी और ये प्रकार अर्थ में होता है प्रकार वचने थाल यहां से प्रकरण प्रारंभ होता है यह उसके बाद इदमस्थमूह और किमश तो कथम कार्य हो गया किस प्रकार अब किस प्रकार में बहुत सी बातें छिपी होती हैं उसमें क्यों भी आ गया क्यों या कैसे किस प्रकार किस लिए कुछ भी कह सकते हैं ये भी अव्य है और न ये अलग अव्य है इसका निषिधार्थ में प्रयोग होता है तो रूप यहाँ पर आकारांत के याद करने हैं आपको एक शब्द का याद करके सब उसी के समान चलेंगे और धातुओं में तो भवती के समान ही रूप आ रहे हैं अभी कोई अंतर नहीं आया है यही है कि चार लकारों में यहाँ जो आदेश होता है उसका ध्यान रखना है इन्होंने वर्णमाला यहाँ दी हुई है तो वर्णमाला में जो स्वर होते है उसमें कुछ स्वर स होते हैं कुछ दीर्घ होते हैं और कुछ केवल दीर्घ ही होते हैं जैसे अ ई री ये चार ऐसे होते हैं जो ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं और ली केवल ह्रस्व ही होता है बाकी ए आई ओ एस ये ह्रस्व ही ये दीर्घ ही होते हैं रुप तो सब में घट जाएगा लेकिन रसव दीर्घ दो छाटेंगे तब और व्यंजनों में पच्चीस वर्ण कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग कवर्ग ये पच्चीस तो ये कहलाते ही है और बाकी आठ वर्ण और होते हैं चार चार के दो भाग करके य लव इनको अंतस्थ कहते हैं और श स इनको ऊष्म कहते हैं तो कुल मिलाकर के कितने बन जाते हैं व्यंजन पच्चीस और आठ तैतीस तैतीस व्यंजन होते हैं स्वर होते हैं बाईस वरणोच्चारण शिक्षा में जैसा दिया गया है तो बाईस स्वर हृस्व दीर्घ प्लुत सब मिलाकर के जैसे चार तो ऐसे हैं उ री। ये अर्स्व भी है दीर्घ भी है प्लुत भी है कितने हो गए बार है ली ली हृस्व दीर्घ नहीं होता है तो ये दो प्रकार का हो जाएगा कितने हो गए घट गए या बढ़ गए बारे और दो चौदह और ए आई ओ ये एस्व नहीं होते ये दीर्घ और प्लुत होते हैं तो ये कितने होगा गए आठ चौदह और आठ बाईस और बाईस और तैतीस तैतीस व्यंजन होते हैं पचपन और आठ होते हैं आयोगवाह आयोगवाह में एक तो अनुस्वार फिर अनुस्वार के स्थान में होने वाले दो आदेश जिह्वामूल वो दिन को बोलते हैं दो प्रकार के अलग अलग तीन ये हो गए ऐसी एक विसर्ग और एक विसर्ग के स्थान में होने वाले दो आदेश जिहवा मूल्य तीन ही हो गए तीन और तीन छुनासिक सात और एक जो अग्निमीढ़ोहितम में लिखते हैं एक वो है इन्हें कहते हैं अयोग व आठ तो पचपन और आठ त्रेसठ तो वर्णोच्चार शिक्षा में जहां प्रश्न उठाया है कि कति वर्ण संति वर्ण कितने हैं तो क्या उत्तर दिया ही त्रेसठ तो यहाँ इन्होंने अलग प्रकार से अपना ये वर्गीकरण किया है इनका लेकिन हम तो सूत्र लगा करके ही बोलेंगे जहां बोलेंगे वहां पर तो वहां जश कह देंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा यम कह देंगे तो प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाएगा हम्म, और जश कह देंगे तो प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण वर्ण आ जाएगा और खा छठा था चटाता कपा इसमें दो आ गए खफ छठ चट और कपा यानी खे ख कह दे तो वर्ग का प्रथम और द्वितीय ये दोनों ऐसे आ जाते हैं स्मृत धातु के विषय में एक बात बताई इन्होंने कि स्मृति धातु का जब प्रयोग करते हैं तो जिसको स्मरण किया जाता है यदि भी वो कर्म ही कहलाएगा लेकिन यदि खेद पूर्वक दुखी होकर के किसी की याद कोई कर रहा है तो वहां जो कर्म बनेगा उसमें ष्ठिर व्यक्ति हो जाती है जैसे माता को बच्चा कोई याद कर रहा है तो मातरम स्मृति यदि बोलेंगे तो तो वहां यह है कोई प्रसंग आ गया कोई चर्चा हो रही है मां का ध्यान आ गया दुखी हो नहीं और एक दुखी होकर याद कर रहा है तो श्रेष्ठी हो जाएगी मातु स्मृति ठीक है तो अनुवाद देखते हैं तो मैं लिखता हूं अस्मद का प्रयोग करेंगे अहम अब उत्तम पुरुष आना है अस्मद्योत्तम अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष अहम् लिखामी अहम् एक वचन है तो लिखामी एक वचन मैं यहां बैठता हूं तो अहमत्र अब स्थ धातु का प्रयोग करेंगे तो लटल कार में स्था को तिष्ट आदेश हो जाएगा या सद धातु का प्रयोग करेंगे क्योंकि बैठता हूं मैं सब का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि तिष्ठामी बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं खड़ा खड़ाऊंगा तो अहमत्र सद को हो जाएगा मैं वहां से आता अहमत्रीधाम अब ये जो हमने वहां से बोला है ये तद शब्द से बनेगा तत और इसको और यदि व्यापक कर दें तो वहां शब्द न बोल करके किसी स्थान का भी नाम बोल दें अगर कि मैं हरिद्वार से आता हूं मैं दिल्ली से आता हूं मैं वहां से आता हूं तो बड़ा सरल है सीधा उसके आगे तस जोड़ दो हरिद्वार तह दिल्ली तह जयपुर तह अजमेर तह से सब में अर्थ निकलेगा तो ये इसका सूत्र लगे, जैसे ये ततः इत्यादि बनाएंगे इनका तो सूत्र रहेगा पंचम्यास तसिल लेकिन जो अन्य शब्दों में हम जोड़ रहे हैं तस को वो तसिल का तस नहीं है वह है तसी तसी का तस और उसका सूत्र है पहले सूत्र आएगा प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही लेकिन उसके आगे सूत्र है अपादाने चाही यरुहो इससे होता है तसी की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से यानी अपादान कारक में तसी प्रत्यय हो जाता है ठीक है तो मैं वहां से आता हूं अहम ततः अब विसर्ग बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये अगला वर्ण निश्चय कर पाएगा तो आग छामी बोल रहे हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा यदि रेप से उत्तर हाँ रेप से उत्तर ह्रस्व कार भी नहीं है हर्ष भी नहीं है तो भोभगो से रेफ का यकार होकर लोप हो गया तामी अब संधि हो संधी। नहीं सकती मैं जहां से आता हूं वहीं जाता हूं तो अहम याता आगछामी अब वहीं जाता हूं क्या क्या बोलेंगे तत् ये वहीं का अर्थ क्या है वहां ही दो टुकड़े कर दिए मैंने अब तो बनाओ त्र एव तव यहां ये मत कर देना कि इधर यत बोल दिया तो वहां तत बोल दो त्रैव गच्छा अहम यत आगामी त्र गी मैं खेल देखता हूं तो खेल का क्या बनाएंगे क्रीडा शब्द है तो क्रीडा की कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन आएगा द्वितीय का एक वचन अहम क्रीड़ा पश्यामि। मैं विद्या पढ़ता हूँ अहम विद्या पठा मैं क्या देखता हूँ अहम किम पश्यामि। मैं लता को देखता हूँ तो लता कर्म आ गया अहम लताम पश्यामि। मैं राम का स्मरण करता हूँ तो यहाँ कोई दुख पूर्वक नहीं कर रहा है अहम रामम स्मरामि। मैं राज्य जीतता हूँ अहम राज्य जयामी मैं जल पीता हूँ अहम जलम पीवामी पाको पीवादेश हो गया मैं फूल सूंघता हूँ घरा को जाता है जिग्र आदेश तो अहम पुष्पम जिग्रामी। मैं पुस्तक पढ़ता द्विवचन में हम दोनों पाठशाला जाते हैं आवाम पाठशालाम क्योंकि का आवाम हो चुका है द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में आ जाएगी उत्तम पुरुष में तो गच्छा हम दोनों लता देखते हैं आवाम आ, लताम पश्या वह हम लोग सत्य बोलते हैं आ, अब ये क्योंकि बहुवचन आ चुका है अब है ना तो बहुवचन में अब वयम बोलेंगे वयम सत्यम वदाम क्रिया भी बहुवचन में आएगी हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं तो वयम अत्र अब क्यों बैठे हैं किस प्रयोजन से किस लिए तो प्रश्न जहां भी उठता है किसी क्रिया के करने में तो वहां कथम शब्द का प्रयोग करेंगे तो आ, वयम अत्र यानी वयमत्र कथम सीधा क्यों बैठे हैं या तिष्ठा में भी कह सकते हैं क्रिया तो रुकी हुई है आगे है वह क्या याद करता है तो स विसर्ग तो आने नहीं है दोलोपो से सु का लोक हो जाएगा स किम स्मरति प्रथम पुरुष आई प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं तो वे लोग सहत ते ते जलम कथम यहाँ यहाँ देखो क्यों नहीं पीते हैं मैंने कहा ना कि क्रिया के विषय में प्रश्न है और वो जो किम शब्द का हम जो क्या अर्थ बोलते हैं वो होता है किसी वस्तु के विषय में प्रश्न ये क्या है क्रिया में भी कहीं कहीं बोल देते हैं ये क्या हो रहा है लेकिन वहां प्रयोजन वाली बात नहीं होती है वो प्रश्न है हमारी जिज्ञासा अन्य प्रकार की है उसके स्वरूप को जानने की और यहां है क्रिया के विषय में प्रश्न इस प्रकार से कि किस प्रयोजन के लिए कोई कार्य हो रहा है वहां कथम का प्रयोग करेंगे आप यहां क्यों आए यानी आने का कारण आने का प्रयोजन क्या है और ये क्या है ये वस्तु के स्वरूप के विषय में हम जानना चाह रहे हैं या ये क्या हो रहा है आप क्रिया का स्वरूप जानना चाह रहे हैं प्रयोजन नहीं स्वरूप वहां किम का प्रयोग करते हैं? तो क्या था वाक्य हाँ वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं इन क्यों नहीं पीते हैं का अर्थ क्या नहीं पीते हैं नहीं है इन पीने का कार्य ये क्यों नहीं कर रहे हैं कारण क्या है उसमें तो ते जलम कथम न पिबंती तुम कहां से आ रहे हो यूयम्म कुत क्यों बोला क्योंकि आगे आ आएगा तो आगछ मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम कुत आगछ हम वहां से नहीं आ रहे हैं वयम। तत के आगे क्या आएगा शब्द पहले उसको देखो तो तत के आगे जब ना आएगा तो हम भोपो को लगाएंगे क्या अब अब लगाएंगे हिचे तो तत्व है वयम ततो। अब संधि हो जाएगी। ततो वहा। वहा। एह, हाँ बोला ना? आ, तो आगे वतो नागछा मैं वहां से आ रहा हूँ अहम् तत आग्छा यहां भो भगव से रेफ का यकार होकर लोप हो जाएगा बस इतना ही रखते हैं आगे जो भी इसमें रूप आए हुए हैं उनमें से आकारिंग का एक याद करना है पक्का करके और धातुओं में भले ही भवती के समान चल रहे हैं लेकिन चला चला करके उनको बोल बोल करके या लिख लिख करके अभ्यास करना चाहिए तभी अभ्यास होता है रूपों का ठीक है यही रोकते हैं प्रणव Om. Om.